ओम ज्ञानी ज्ञानांजनाशलाकक्षुर तस्मे श्रीगुरव नम श्री चैतन्य एन भूतले स्वयं रूपा कदा ददाति स्वदाक हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपि कांत नमस्ते सप्तकाचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी सुते वृंदावेश्वरी ऋषभाुसुते दिवी प्रणमा हरिप्रि वाचाकूपा सिंधुभव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 आप सब जानते होंगे भगवान जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा के बारे में तभी एक तारीख को सैटरडे सैटरडे है और एक तारीख सैटरडे दिल्ली में रथ यात्रा का उत्सव है भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की जो रथ यात्रा हैं हाँ पुराने दिल्ली में है लाल किले के, के सामने तो मैं सोच रहा था कि भगवान जगन्नाथ के बारे में उनका जो रथ यात्रा फेस्टिवल है उसके बारे में हम थोड़े समय के लिए चर्चा करते हैं तो शिला प्रभुपाद जो फाउंडर आचार्य हैं, वो कहा करते थे कि जो जगन्नाथ है वो पूरे जगत के नाथ है किसके नाथ है जगत के नाथ है तो जब शिला प्रभुपाद जगन्नाथपुरी पहुंचे अपने अमेरिकन डिसिपल्स के साथ जो वो विदेश से आए थे तो जगन्नाथपुरी पहुंचे तो आ, एक देखी कि के जो हैं जिनको पंडा कहा जाता है इधर नॉर्थ इंडिया में पंडित जी कहते हैं है ना तो उनको उनको वो इनवाइट करने आए मंदिर के बड़े बड़े जो अधिकारी है कि स्वामी जी आपने कृष्णा भक्ति को पूरे विश्व में फैलाया अमेरिकन निग्रो चाइनीज रशियंस अफ्रीकन्स सब लोग तिलक लगा रहे हैं तुलसी माला पहन रहे हैं सबके हाथों में हा? जप माला है सब कृष्ण नाम का उच्चारण कर रहे हैं आप मै कार्यो से दूर है तो आप आइए जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए तो प्रभुपाद ने कहा कि मैं अकेले नहीं आऊंगा मैं अपने भक्तों के साथ आऊंगा जगन्नाथ का दर्शन करने किसके साथ भक्तों के साथ और के साथ उनके डिसाइपल्स थे शिष्यगण थे जो अमेरिकन वगैरह थे तो वो जब वहाँ पंडाल ने कहा आपके लिए तो विशेष वहा अवसर है दर्शन आदि का लेकिन आपके जो अमेरिकन डिसाइपल्स है वो अंदर नहीं जा सकते और वहां बड़े अक्षरों में लिखा था ओनली हिंदू आर अलाउड केवल हिंदुओं को क्या है वहां प्रवेश है इवन जब इंदिरा गांधी भी गई थी तो उसको भी उन्होंने वहां से भगा दिया था उसको भी अंदर अलाउड नहीं किया तो प्रभुपाद ने उस समय एक चीज कही उन्होंने कहा कि ये जो जगन्नाथ ये कोई पंडा नाथ नहीं है या ओडिशा के नाथ नहीं है पुरी के नाथ नहीं है ये कहाँ के नाथ है जगत के नाथ है तो हम भी अपने जीवन में यदि देखे हम भी अपने जीवन में किसी ना किसी को नाथ बनाने के चक्कर में हैं नहीं नाथ मतलब स्वामी पति नहीं मालिक हम भी नौकर बनना चाहते हैं इस संसार में जिस भी व्यक्ति ने जन्म लिया है वो केवल एक ही चीज सोचते रहता है कैसे मैं बेस्ट सर्वेंट बनू नहीं लोग बच्चे पढ़ते कि नहीं तो उनको लगता है कि गवर्नमेंट गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए मेरे पास आप सबको भी लगता होगा बनना है तो क्या बनना है गवर्नमेंट का सर्वेंट बनना है लेकिन हम यदि सोचे कब तक गवर्नमेंट का सर्वेंट है हम नौकरी करनी है तो किसकी करनी है कृष्ण की तो थोड़ा प्रभुपात कहते थे थिंग बिग क्या करो बड़ा सोचो मनुष्य जीवन छोटी सोच के लिए नहीं है अब मनुष्य जीवन किसके लिए मिला है बड़ा सोचने के लिए मिला है और हम सोच रहे हैं कि मैं इसको अपना स्वामी बनाऊं, उसको अपना मालिक बनाऊं, मैं इसकी नौकरी करो उसका दास बनो उसका सर्वेंट बनू लेकिन हमें हम वास्तव में अपने जीवन में ऐसे मास्टर को ढूंढ रहे हैं जो हमें सब प्रकार की सहायता करने के लिए तैयार है या जो हमसे अत्यधिक प्रेम करे मास्टर कौन अच्छा होता है जो आपसे क्या करता है अत्यधिक प्रेम करता है, है ना जो या फिर पत्नी तो जो अत्यधिक प्रेम करता है अपने आप को दे देता है उस व्यक्ति को वो आस्तव में असली मास्टर है इसलिए भागवत में वर्णन आता है प्रहलाद महाराज जो छोटे से बालक थे जिनके लिए देव प्रकट हुए है तो देव ने कहा कि प्रहलाद तुम मुझसे मांगो जो उमर्जी मांगो भगवान तो भगवान का एक नाम है वरद मतलब वर देने में जो राजा है तो जब भगवान नरसिम्हादेव कहते प्रहलाद मांगो तो प्रहलाद कहते है मैं बिजनेसमैन नहीं हूं मैं कोई व्यापार करने के लिए आपका भक्ति थोड़ी कर रहा हूं कि मैं आपकी सेवा कर रहा हूं उसके बदले में मुझे कुछ चाहिए ये भावना नहीं स्वार्थ नहीं कहते हैं मैं क्योंकि जो असली स्वामी होता है वो अपने सेवक को कभी छोड़ता नहीं है और असली सेवक अपने स्वामी को कभी भी त्यागता नहीं है उन्नत संबंध का लक्षण है और ये ये संबंध संबंध केवल केवल केवल हमें दिखाई देता है है भगवान और उनके भक्तों के ये के बीच में संसार क्या है? स्वार्थ पर निर्भर आज हम, से हम आ, आज हमारा कोई मित्र है तो कल वो शत्रु हो जाता है आज हम किससे प्रेम करते हैं तो परसों किसे और से प्रेम करने लगते है ये भौतिक जगत का स्वभाव है इसलिए आपने वो राजा भरतहरि के बारे में सुना होगा हाँ, किंग हम रिसेंटली उज्जैन गए थे कुछ महीने पहले तो वहां उनकी गुफा में गया था देखने कि क्या-क्या वो राजा ने किया तो तो उनके बारे में जब पढ़ रहा था तो उनका वर्णन आता है कि राजा भरतहरि जो विक्रमादित्य के बड़े भाई थे ये जो राजा अपनी जो छोटी रानी है जिनका नाम था पिंगला उससे अत्यधिक प्रेम करते थे कितना प्रेम वो रानी कहेगी अभी दिन में कहेगी कि अभी रात हो गई है राजा क्या कहेगा यस होम मिनिस्टर क्या हो गया है रात हो गई है वो कहेगी रात्रि में 12 बजे कि अभी दिन हो गया है तो राजा भरत हरे क्या कहेगा अभी दिन हो गया है मतलब 24 घंटे वो राजा केवल उसी के नामों का जप करता था क्योंकि जप आपको किसी ना किसी का करना ही है।, है कि नहीं किसी के किसी ना किसी के बारे में आपको बोलना ही है किसी ना किसी की आपको सेवा करनी है लेकिन हम क्या हो चुके हैं भौतिक संसार में आकर जिस व्यक्ति के नामों का जप करना है जिसका गुणगान करना है उसको छोड़कर संसारिक जीवात्माओं की सेवा में लगे हैं तो राजा भर तरी इतना पागल हो गया था इतना बड़ा राजा था इतना विद्वान भी था लेकिन आसक्ति से ज्ञान क्या होता है नष्ट हो जाता है हरन हर लिया जाता है अटैचमेंट के कारण व्यक्ति अंधा हो जाता है तो ऐसे जब हो रहा था तो उनके राज्य में सब कुछ बड़ा खुशहाल था एक ब्राह्मण उनके राज्य में निवास कर रहा था और वो बहुत निर्धन था गरीब था उस ब्राह्मण को उनकी पत्नी कहते कि देखो तो हम तो निर्धन हैं हम जंगल में जाते तपस्या करते हैं कुछ अर्जन हो जाए तो अच्छा है तो ब्राह्मण और उनकी अपनी पत्नी को लेके वो जंगल में जाता है कठोर तपस्या में लगते हैं जैसे उन्होंने तपस्या की तो बिल्कुल कई महीने बीते हैं वो बिल्कुल पतला सा हो गया था मरने वाला था निर्धन ब्राह्मण पत्नी उनके साथ बैठ के तपस्या में लगी है तो देवताओं को बड़ी करुणा आई तपस्या से आप आकृष्ट कर सकते हो तो जब करुणा आई देवताओं ने कहा कि हम आपको एक फल देते हैं और वो फल कैसा उस फल का नाम था अमर फल मतलब खाओगे तो आप अमर रहोगे और सदा जवान दिखोगे यंग आप सोचो ऐसा फल हमें यहाँ मिल जाए के समय आ, कितनी बड़ी लाइन लंबी प्रसाद एक अमेरिकन हीरो जब अपने शीशे में आपने आपको देखा उसने एक बाल उसको दिखाई दिया कि सफेद हो गया है तब से घर से बाहर नहीं निकले उसका कैरियर वहां हो गया क्या नजर आ रहा था सामने बुढ़ापा क्या क्या नजर आ रहा था बुढ़ापा ओल्ड एज कोई नहीं चाहता मतलब बुढ़ापा को संस्कृत में कहते जरा जरा नाम की ये युवती तुलना भागवत में बुढ़ापे को जरा नाम की युवती से तुलना की गई है और वो जरा नाम की युवती हरेक को आलिंगन करना चाहती है चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो मतलब हरेक को बुढ़ापे से गुजरना होगा तो जब ये अमर फल जिसको खाकर हमेशा यंग रहा जा सकता है और हम यंग बनने के लिए क्या क्या नहीं करते प्रभु पद कहते बूढ़े होने के बावजूद भी लोग कहाँ कहाँ जाते हैं अपने बालों को हमेशा काला रखने के लिए सुंदर दिखने के लिए ड्रेस भी वैसे ही रखना चाहते हैं ओल्ड हो गए लेकिन यंग यंग बच्चों यंग यंग ड्रेस धारण करते नहीं जो यंग यंग स्टार पहनते हैं तो हमेशा क्योंकि आत्मा आत्मा ना बूढ़ा होता है ना मरता है ये आत्मा का लक्षण है वो हमारे अंदर वो चीज है एक्चुअली आत्मा की भावना है लेकिन ये शरीर हमें मिला ऐसा है जो बुरा होता है हा? मरना हम क्यों नहीं चाहते क्योंकि हम आत्मा मरता नहीं है इसलिए वो भावना हमारे अंदर नहीं है तो जब वो अमर उस देवताओं ने दिया ब्राह्मण को तो बड़ा आनंद हो गया लेकिन पत्नी बहुत बुद्धिमान थी पत्नी ने कहा देखो लंबी आयु का कोई लाभ नहीं है हा? जैसे भागवतम ने भी कहा है को गोस्वामी कहते तरवा हैं तरवा कितने लंबे -लंबी तो होकर भी क्या फायदा उनको तो केवल खड़ा रहना है सर्दी गर्मी झेलनी पड़ती है, है एक प्रकार से तो, तो पत्नी कहती है लंबे आयु का क्या लाभ यदि हम बने रहेंगे अभी इतना स्ट्रगल कर रहे लाइफ में। अच्छा फल किसको दे दो राजा को दे दो क्योंकि उनके पास धन संपदा सब कुछ है युवा अवस्था भी है वो आनंद उठा सकते हैं अपने जीवन का और उनसे इसके बदले में कुछ धन मिले तो ले आइए तो ब्राह्मण जाता है उनको वो देता है राजा जब अपने मंत्रियों के संग में बैठा था तो ये जाके उनको अर्पित करता है राजा उसको स्वीकारता है हमारे फल को जैसे वो हाथ में आया राजा ने सुना कि ये तो ग्रहण करने मात्रा से युवा बना जा सकता है हाँ मृत्यु से दूर रह सकता है जैसे तो ही आया तब जैसे उसके हाथ में आया तो उसको किसका स्मरण हुआ आया अपनी जो प्रिय रानी है प्रियतमा जो रानी है उसका स्मरण हुआ आया क्योंकि संसार में ये नेचर है माता पिता के पास अच्छी चीज आती है तो माता पिता को सबसे पहले किसका स्मरण आता है बच्चों का आता है कि नहीं क्योंकि नेचुरल फ्लो जैसे पानी टेढ़ा है तो पानीगा जहां आपकी आ सकती है उसने सोचा अरे मेरी रानी पिंगला बूढ़ी हो जाएगी कैसे में सहन कर सकता हूँ उसने सोचा कैसे मैं सहन कर सकता हूँ ये फल तो मेरे रानी के लिए है वो वो उसने उसने उसने रखा और और और फिर जब मंत्री गए, तो जब मंत्री सभा खत्म हो गई तो रानी के पास के पास पास गया पिंगला पिंगला पिंगला को को दिया वो जो रानी को दिया जैसे उसने, और ये चाहता था कि उसके सामने खाए लेकिन उन्होंने खा इतना महान फल है इसको तो गंगा स्नान करने के बाद खाना चाहिए और वो पिंगला रानी ने भी वो अपने पास रखा ऐसे कुछ दिन बीते तो एक दिन राजा जब आप महल में था इसमें था सभाग्रह में तो उस समय अचानक एक सुंदर स्त्री को उन्होंने देखा जो उनके सभाग्रह में प्रवेश कर रहे थे सारे मंत्रीगण बैठे हुए थे और वो आकर वो एक फल लेके आई और वो फल किसको दे रही थी राजा को दे रही थी और वो जैसे वो फल देखा वो फल कौन सा था यही फल था जो, जो किसने दिया था इसने अपनी रानी को दिया था और जैसे ये वेश्या थी जो आए थे जैसे फल वो मिला राजा राजा राजा ने उस, ने देख वेश्या तो तो फल है आप ग्रहण कीजिए तो का दिमाग में क्या हो गया प्रकाश और उसको इतना शौक लगा कि उसका चेहरा पीला पड़ा उसने कहा कि ये फल ओरिजिनली मेरे पास आया था और मैंने किसको दिया था अपने रानी को दिया था पिंगला को उसको सारा प्रॉब्लम भौतिक जगत का समझ में आ आ गया, गया सारा चक्कर समझ में में प्रेम, स्वार्थ, जैसे उस पिंगला पिंगला पिंगला के के पास आया था। पिंगला के में आया था, हाथ तो रानी जब राजा ने दिया उसने तो बहाना मारा था कि मैं तो स्नान करके खाऊंगी गंगा स्नान लेकिन उसके हाथ में आया तो वो किसी और से प्रेम करते थे हाँ वो किससे दरोगा जो घोड़े देखभाल करता था रानी उससे प्रेम करती थी और इसने सोचा ये फल तो उसके लिए है उसके लिए हो सकता है उसको बुलाया रानी ने प्राइवेटली और उसको दे दिया फल और उसने कहा कि आप मेरे सामने खाओ तो वो जो दरोगा गोड़ों का घोड़ों का देखभाल करने वाला उसने कहा इसको ना स्नान आदि करके खाना चाहिए मैं तो बाद में खाता हूँ तो उसके हाथ में आया वो फल तो वो किससे प्रेम कर रहा था उस वे उसने सोचा वेश मेरी प्रेमिका है वो हमेशा युवा रह सकती है मेरे लिए अच्छा है, तो बेस्ट क्या है मैं उसको करूं तो है जब उस वेशा के पास वो फल गया तो बहुत बुद्धिमान थी उसने कहा कि मेरा जीवन तो वैसे इतना गंदा है हाँ तो बेस्ट क्या है कि क्या लाभ मैं जीवित रहो लंबे समय के लिए युवा रहो ऐसे जीवन का कुछ लाभ नहीं है अच्छा है कि यह फल किसको देना चाहिए राजा को देना चाहिए इस प्रकार से भौतिक जगत का जो प्रेम है भौतिक जगत की जो कार्यकलाप है वो केवल स्वार्थ पर निर्भर है और हम इस संसार में वास्तव में अपने जीवन में किसी न किसी को ढूंढ रहे हैं कोई मेरा मास्टर बने या किसी न किसी को ढूंढ रहे हैं जिससे मैं अपना हृदय क्या करूँ अर्पित करूँ क्योंकि हर जीव सौ प्रतिशत किसी ना किसी से प्रेम करना चाहता है कितने प्रतिशत सौ प्रतिशत ये नेचर है सोल का ये नेचर है आत्मा का ये स्वभाव है और इसको आप अलग नहीं कर सकते लेकिन उसको वो पर्सन नहीं मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है ऑब्जेक्ट ऑफ लव जिसे कहते ना प्रेम के जो विषय हैं वो नहीं मिल रहा है इसलिए सारा जीवन व्यक्ति ठगा के ठगा रहता है युवा है, है, है, है, बूढ़ा हो जाता है, मरने लगता सांस गिनता है। तभी भी वो सोचता है, नहीं नहीं अरे मैंने जीवन अपना व्यतीत कर दिया इसलिए भगवान कहते हैं कि बुद्धिमान बनो, हाँ, इसलिए गीता में कृष्ण कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम रजन अहम तम तो सर्व पापे भ्यो मोक्ष ईशा में भौतिक धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण ग्रहण करो ना क्यों पागल के भाते इस संसार में भ्रमण कर रहे हो अर्जुन को कृष्ण कहते हैं गीता का अंतिम उद्देश्य कृष्ण एक प्रकार से आश्वासन देते हैं भगवान कहते डरो मत मुझसे प्रेम करके देखो मेरी सेवा करके देखो इस संसार में हम कितने सेवा और किससे प्रेम करते हैं वो सारा जुए के समान है उसमें हरना क्या है पहले से कन्फर्म है उसमें हार आपकी निश्चित है इसलिए भगवान हमें प्रेरित करते हैं कि अपने जीवन में कृष्ण को हम अपना मास्टर बनाएं हम क्यों मोहल्ले के या गले के कुत्ते के भाती घूमते रहे कोई भी उसको उठा के क्या मारता है पत्थर मारते रहता है लेकिन जिस कुत्ते के गले में क्या है क्या है पट्टा है उसको कोई पत्थर नहीं मारेगा हम थोड़ा सा डर के चलेंगे तो इसलिए हमें कुत्ता बनना ही है क्योंकि कुत्ता मींस नो कुत्ता हमेशा धूम हिला के अपने मालिक के पीछे क्या करता है घूमता रहता है और वो दो पाव खड़े करके उसको प्रणाम भी करता है उसको नमस्कार करता है और उसकी आज्ञा का पालन करने के लिए हमेशा तैयार रहता है तो नौकर बनना है कुत्ता बनना ही है प्रभुपत कहते तो किसका बनो कृष्ण का बनो इसने जितना जीवन बचा है जितनी सासे बची है वो सासे किसके लिए रखो कृष्ण की सेवा के लिए रखो हाँ तो आप देखो हाँ कृष्ण के आंखों में आप एक हीरे के समान चमकने लगेंगे तो वैसे ही भगवान सारे जगत के नाथ है तो हमें भी नाथ ढूंढना है तो वो नाथ कौन है जगन्नाथ है नहीं तो हम सब क्या होंगे अनाथ कहलाएंगे तो अनाथ नहीं रहना चाहिए हमें अनाथ मीन्स गले का कुत्ता सनाथ मीन्स जिसके गले में पट्टा है तो किस सबके गले में है पट्टा देखे हम सब ने डाला है किसके किसके गले में है कौन कौन डालना चाहता है हाथ ऊपर किचे सबको डालना चाहिए क्या सबको जैसे जो विवाहित स्त्री है उसके गले में मंगल सूत्र होता है अभी आजकल तो मुझे दिखाई नहीं देता <laughs> लेकिन हम जब छोटे थे तो गाँव में देखा करते थे विवाहित स्त्री मीन्स क्या माथे में सिंदूर और गले में क्या पट्टा पट्टा मीन्स वो मंगल तो अभी तो मॉडर्न कल्चर आ गया है तो उसी प्रकार से भगवान हमें एक पट्टा देते हैं तुलसी गले में तुलसी और हाथ में भी क्या माला तुलसी माला पर हरे नाम का उच्चारण करें क्योंकि जो वफादार कुत्ता होता है वो स्वामी के लिए भोगता है है ना स्वामी की रक्षा के लिए क्या करता है भोगते रहता है तो हमें भी भोगना है तो क्या भोगना है हरे कृष्णा हरे कृष्ण जोर से और जोर से हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो इसी कारण से ये इसलिए भगवान हमें फोर्स नहीं करते भगवान क्या नहीं करते कभी भी फोर्स नहीं करते कृष्ण का ये नेचर है क्योंकि हमारे पास स्वतंत्रता है और आप फोर्सफुली किसी से ये नहीं कराओगे कि आप मुझसे प्रेम करो डांट फट के अभी कल से क्या करो आप मुझसे प्रेम करो नहीं स्वाभाविक नेचुरल तो भगवान हमसे प्रेम करवाना चाहते हैं लेकिन कैसे आ, स्वाभाविक रूप से तो हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेती है तो नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबुनाय श्रवन आदि शुद्ध चित्ते कराय उदय हरेक जीव के अंदर भगवान के प्रति प्रेम है हाँ लेकिन वो कैसे बाहर निकलेगा जैसे केला है केले के छिलका है ना केले के छिलका निकालो तो क्या मिलेगा आपको केला वैसे हर जीव के हृदय में भगवान के लिए प्रेम है लेकिन उसके लिए निकालना पड़ेगा वो ढका हुआ है छह चीजों से काम क्रोध से तो वो कैसे निकलेगा बाहर जब श्रवण आदि शुद्ध चित्ते नियमित रूप से व्यक्ति भगवान के गुणगान को सुनता है इसलिए गृहस्थ के लिए कई सारे ड्यूटीज है कर्तव्य है शास्त्र में ग्रहस्त धर्म है पहला धर्म है उसका कि सदैव ग्रहस्थ को भगवान के बारे में सुनने के लिए तत्पर होना चाहिए क्या करना चाहिए तैयार रहना चाहिए इसलिए तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि साधु लोग घर में आते हैं उनका अपना कोई हित नहीं होता ऐसे नहीं कि वो भिक्षा मांगने के लिए आए हैं वो कहते हैं वो आते हैं केवल उतने समय तक रुकते जितने समय में गाय का दूध निकालने में लगता है और उसमें वो क्या करते हैं आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं और गृहस्त व्यक्ति जो हमेशा बिजी रहता है उसका जीवन क्या है हमेशा बिजी है उसके पास अपने लिए सोचने के लिए कोई समय नहीं है उसको जगाते हैं जीव जागो जीव जागो महाप्रभु भी आते हैं और वो भी बोलते हैं तो वो कहते हैं कि पहला कर्तव्य है कि उसको आलसी नहीं होना चाहिए कृष्ण के बारे में सुनने के लिए सदैव उत्साहित रहना चाहिए और दूसरी चीज क्या है वो कहते हैं कि उसे गृहस्थ को नियमित रूप से भगवान के नामों का जप करना चाहिए क्या करना चाहिए जप करना चाहिए ये उसके लिए अति आवश्यक है अत्यंत आवश्यक हरि नाम का जप करें किसी भी सिचुएशन में हर रोज क्योंकि उसको भगवान का स्मरण होना बहुत कठिन है क्योंकि उसके जीवन में असंख्य चिंताएं है क्या है उसके जीवन में चिंता है ग्रह तो मीन्स ग्रसित रहता है चिंताओं से रिस्पॉन्सिबिलिटी हाँ, से इसलिए वो जब सुनता है जो हम सुनते हैं उसी का चिंतन करते हैं नहीं जो आप न्यूज पेपर में पढ़ते हो टेलीविजन में लोग देखते हैं उसी का दिन भर मित्रों के साथ बातें करते रहेंगे गप्पे मारते रहेंगे उसी चीज का चिंतन करते हैं तो इसलिए व्यक्ति को एक ग्रह को ये दो चीजों के लिए प्रेरित करते हैं और तीसरी चीज कहते हैं कि उसे कृष्ण भावना के लिए अपना धन क्या करना चाहिए लगाना चाहिए भगवान की सेवा के लिए क्योंकि जहां धन वहां मन जहा धन जाएगा वहा मन जाएगा तो इसलिए हाँ हमें एक गृहस्थ व्यक्ति के कर्तव्यों का वर्णन श्रीमद भागवतम में आता है युद्ध महाराज को नारद बताते हैं ये सब युद्धि महाराज पूछते हैं मुझे सारे ड्यूटीज बताओ ग्रहस्थ की क्या ड्यूटीज है की क्या है सन्यासीस क्या क्या है, की क्या है, आग, इन सब के ब्राह्मण इन ड्यूटीज़ संबंधन में अपना इस प्रकार से जीवन यापन करू जिससे मेरे जीवन में कृष्ण की सेवा कृष्ण का स्मरण अत्यधिक हो सकता है तो भगवान आते हैं अलग अलग रूपों में ये जगत में प्रकट होते हैं और उनका एक विशेष रूप कौन सा है जगन्नाथ का है किसने किसने देखा है जगन्नाथ देव का वगैरह है शायद है ना तो जगन्नाथ जी कोई दिखा सकता है बड़ा करके दिखाई <laughs> तो आप देखेंगे जब मैंने पहली बार आ, मैंने जगन्नाथ जी को देखा मुंबई में मेरा पहला रथ था तो मैंने देखा ये भगवान ऐसे भी कैसे हो सकते है हाँ ऐसी बड़ी बड़ी और हाथ नहीं पाव नहीं है उनको हाथ है उनके साथ कौन बैठी है वो बीच में केली कलर की और साइड में व्हाइट कलर की और भगवान कैसे ब्लैक हा? ब्लैक लोटस सोचो कृष्ण लोटस भी कैसा है ब्लैक लेकिन लोटस हमेशा क्या होता है सुंदर ही होता है व्हाइट तो होता है यहाँ पे रेड है लेकिन जगन्नाथ जी ब्लैक है, कलर में कैसे? ब्लैक है, है, है जिसमें जल भरा होता है है है वो वो जो कृष्ण का है। तो भगवान जगन्नाथ प्रकट होते हैं एक महान राजा के लिए जिनका नाम क्या था वो राजा अवंतीपुर उज्जैन के राजा थे और वो राजा का इतना विशाल महल था जहां वो अपने रानी के साथ निवास करते थे उसके साथ ही एक उन्होंने एक हॉल सा रखा था जिसमें कोई भी यात्री कोई भी साधु उनके आता था राज्य में उसको रहने के लिए स्थान था बिल्कुल उनके अपने कमरे के साथ तो राजा निरंतर इन साधुओं से कृष्ण कथा सुनता था अपने रानी के साथ एक रात्रि में उस राजा ने सुना दो साधु आपस में चर्चा कर रहे हैं भगवान के, के बारे में ये कह रहा है कि मैं अभी अभी एक स्थान से आया हूँ नीलाचल से आया हूँ ओडिशा में वो स्थान है वहां मैंने साक्षात पर ब्रह्म कृष्ण को देखा है वहां अभी वो नित्य विद्यमान है तो जब ये राजा ने सुना तो राजा दूसरे दिन भूलने लगा कौन है वो साधु ट्रावलर जो ये चर्चा कर रहा है तो व्यक्ति तो चला गया था तो फिर राजा के अंदर ये सुनकर ही इच्छा जागृत हो गए की मुझे भी उन परम भगवान का क्या करना है दर्शन करना है, देखना है, है, है देखना उनकी सेवा करनी है। तो राजा अपने कई सारे अलग-अलग मंत्रियों को लोगों को है भगवान को लोगों भेजता भगवान ढूंढने के लिए और फाइनली वो ढूंढ लेते हैं कि ओडिशा में नीलाचल जगन्नाथपुरी जो स्थान है वहां भगवान नील माधव के रूप में निवास करते हैं मैं जस्ट समइज कर रहा हूँ आपके लिए तो वहां ये राजा जब पहुंचता है तो देखता है कि भगवान नील माधव के रूप में थे नील वर्ण था उनका चतुर्भुज रूप में माधव कृष्ण तो लेकिन जब राजा निकलने लगा राजा ने कहा कि मैं अपने सारी चीजों को छोड़कर वहां जाना चाहता हूं भगवान का दर्शन करके उनकी सेवा करना चाहता हूं तो उनकी पत्नी ने कहा मैं पीछे रह के क्या करू मैं भी आपके साथ चलती हूँ उनकी पत्नी का नाम क्या था गुंडीचा क्या नाम था राजा इंद्रदा और उनकी पत्नी गुंडीचा और फिर इन दोनों को देखा कि जा रहे हैं तो सारे उज्जैन जिसको अवंतीपुर कहते हैं पौराणिक नाम है उस सिटी का तो कहा उन सब जो प्रजा थी उन्होंने कहा हम क्या करें यहाँ रह के प्रजा ने कहा हम सब आपके साथ आएंगे तो सारे प्रजा ने अपना बैग पैक किया और सारे चल चल के अवंतीपुर एमपी से कहा पहुंचे ओडिशा पहुंचे तो वहां गए पहुंचते कि नहीं तो पता चला कि भगवान उस स्थान से आप हो गया है नीलमाधव और फिर राजा बहुत दुखी हुआ तो फिर भगवान राजा राजा जब दुखी हो रहा था राजा ने सोचा मेरा जीवन का क्या लाभ हाँ ये मनुष्य जीवन का यदि भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा हूँ भगवत सेवा के बिना मनुष्य का जीवन शून्य के समान है क्या कुत्ते और बिल्ली के समान है शास्त्र कहते केवल वो जीवित रहता है अपने पेट पूजा करने के लिए आ, रोटी कपड़ा और मकान तीन चीजों के लिए जीवित है व्यक्ति सोचो यदि गंभीरता से कोई व्यक्ति विचार करे तो हम अपना जीवन गवा रहे हैं तो राजा इंद्रदेव ने बहुत दुखी हो गए उन्होंने सोचा मैं अपना जीवन अभी त्याग दूंगा तो उन्होंने फास्ट करना शुरू किया उपवास की कि मरना चाहता हूं तो उस समय नारद आए नारद ने उनको प्रेरित किया आप यज्ञ करो और भगवान स्वप्न में कहते हैं कि मैं प्रकट होऊंगा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में तो भगवान राजा इंद्रदम्न के लिए वो स्थान में प्रकट होते हैं जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा के रूप में तो जब ये भगवान प्रकट हो गए तो राजा को भगवान कह दी कुछ मांगो मुझसे तो इंद्रदम्न ने क्या मांगा होगा बताइए सोचो आपके सामने हाँ आपका पीएम खड़ा हो जाए यहा वहा चल चल के यहाँ आ जाए और आपको कहिए बताइए क्या चाहिए मेरे प्रजाजनों आपको क्या चाहिए मांगिए तो आप क्या मांगेंगे उनसे हमारे प्रिया मुझे छुट्टी चाहिए प्रचार करना है <laughs> यात्रा करनी है आप क्या मांगेंगे प्रमोशन दीजिए मुझे नहीं भक्ति भक्ति नहीं मांगेंगे हम वैसे सोचो भगवान हमारे सामने आ जाए तो भगवान से क्या मांगेंगे हम भगवान से तो हम भौतिक चीजों की याचना करेंगे एक राजा थे जिनका नाम था पृथो क्या था महाराज प्रथु जब भगवान उन्होंने यज्ञ किया और भगवान विष्णु प्रकट हो गए तो भगवान ने कहा राजा मांगो मुझसे कुछ तो उन्होंने क्या मांगा होगा आप सोचिए क्या मांगा होगा हाँ वो कहते हैं कि हे कृष्णा आपके जो भक्त है आपके चरण कमलों की महिमा का गुणगान करते रहते हैं आपकी कथा अमृत के समान है जिसका वर्णन करते रहते बोलते रहते हैं और वो ऐसा अमृत है कि मेरे दो कानों से पिया नहीं जा सकता दो कान बहुत है मुझे दस लाख कान चाहिए कितने ऐसे किसने मांगा राजा प्रतु ने अब सोचो हमें अपने दो कानों से इतना प्रॉब्लम है डॉक्टर के पास जाते रहते e के पास है कि नहीं लेकिन हाँ? राजा कितने कान मांग रहा है दस लाख क्योंकि कृष्ण कथा इतना शक्तिशाली है इतना है कि उसको मैं क्या करना चाहता दस लाख कानों केवल सुनते रहना चाहता हूं हाँ? तो वैसे इंद्रद्र राजा इतने बड़े थे जिन्होंने भगवान के लिए इतना विशाल मंदिर बनाया आज भी आप जगन्नाथपुरी जाते हो कितने लोग गए जगन्नाथपुरी आधे से कम हाँ? बस मनाली कितने लोग गए हैं वहा शिमला वगैरह क्या है मुझे नाम भी पता नहीं है तो वैसे शास्त्र कहते व्यक्ति को अपने परिवार के साथ साल में दो बार स्पिरिचुअल प्लेसेस में जाना चाहिए। कितनी बार? दो बार ये बनाना ही चाहिए ऐसा करने से क्या होगा भौतिक आसक्ति कम हो जाती है और भगवान से प्रीति बढ़ने लगता है नहीं तो फिर हॉस्पिटल में जाना होता है हम सोचते न अरे कहाँ जाएंगे वृंदावन पैसे सेव करो ना? तो भगवान कहा में उम्रते हैं फिर हॉस्पिटल में जाओ कोर्ट में जाओ हाँ यहाँ वो आप गवा देते हैं तो इसलिए बेटर है कहा भागो वृंदावन जाओ जगन्नाथपुरी जाओ मायापुर जाओ तो इस प्रकार से वो इंद्रदिम्न ने बहुत विशाल मंदिर बनाया और लेकिन वो मंदिर टूटने के बाद अभी 1100 साल 1200 साल पुराना मंदिर है ओडिशा में जगन्नाथ का तो राजा इंद्र ने तीन चीजें मांगी भगवान से कितने चीजें मांगी आप सोचो वह हम कल्पना भी नहीं कर सकते सबसे पहले राजा इंद्र ने मांगा कि भगवान मुझे कोई पुत्र नहीं चाहिए क्या मांगा चाणक्य पंडित कहते हैं पुत्र हेनम ग्रहम ही हे शून्यम ग्रह शून्य है यदि उसमें कौन नहीं है पुत्र नहीं है बच्चे नहीं है तो घर क्या है शून्य है तो इन्होंने कहा पुत्र नहीं चाहिए क्यों क्योंकि मेरा पुत्र हो जाए तो इतना सारा ऐश्वर्य है इतना विशाल मंदिर धन संपदा आदि वो कहेगा ये सारे हैं, और और वो वो भोग के लिए यूज़ करेगा, और आपकी सेवा भूल जाएगा। इसलिए मुझे क्या नहीं चाहिए कृष्णा भगवान को रोने लगे जगन्नाथ क्या रोने क्या करने लगे थोड़े इतना प्रेम मेरे लिए भगवान ने कहा मैं तुम्हारा पुत्र बन जाता हूँ इसलिए भगवान अपना मंदिर छोड़ के सात दिन के लिए जाते है राजा इंद्र और गुंडीचा के घर में जाके रहते हैं जगतनाथपुरी में और एक टेंपल है उसका नाम क्या है गुंडीचा मंदिर जो किसका स्थान है ये राजा और गुंडीचा का है वहां जाकर भगवान क्या करते रहते हैं इसलिए वहा वहां के लोकल लैंग्वेज में उसको मौसी का मंदिर कहते हैं मौसी माँ का मंदिर मतलब भगवान अपने स्थान को छोड़ते हैं भगवान कहते हैं, मैं हम दोनों तुम्हारे पुत्र है जगन्नाथ आर बलराम कृष्ण और बलराम और जाके वहा निवास करते हैं तो भगवान पुत्र बन जाते हैं उनका दूसरी चीज वो कहते हैं इंद्र उनसे मांगते हैं कि, कि आपके जो उंगलियां हैं वो हमेशा गीली रहनी चाहिए क्या रहनी चाहिए आप, आप उंगलियों से प्रसाद खाते हो हाथ हाँ हाँ से चम्मच से खाते हैं कि कैसे खाते है उंगलियों से खाते तो गीली हो जाएगी और पानी नहीं हो धोने के लिए तो क्या रहेगी हमेशा गीली रहेगी और फिर ड्राई हो जाएगी तो ऐसे नहीं उन्होंने कहा कि पूरे दिन आपकी उंगलियां गिली रहे मतलब पूरे दिन आपको जो हम भोग बनाएंगे उसको खाते रहना चाहिए तो जगन्नाथ जी को एक समय में इतना भोग लगाया जाता है कि 25,000 लोग खाते है एक समय में कितने कि 25,000 खा सकते इतना एक समय में जगन्नाथ जी को भोग ऑफर होता है आप सोचो मतलब राजा चाहता था कि जगन्नाथ जी कृष्ण मैं आपकी सेवा निरंतर करना चाहता हूं हाँ? हम तो भागते हैं भगवान के लिए थोड़े से लड्डू गोपाल लोगों के घर में है ना कितने लोगों के घर में है हाँ? लोग आए थे जब कहा वृंदावन वगैरह जाते हैं कुछ नहीं तो चलो मैं बड़ा धार्मिक हूँ तो लड्डू गोपाल को लेकर आते है लाके कहा रखेंगे एक कोने में जो किसी को दिखाई ना दे और अपने लिए लड्डू गोपाल को लाएंगे लेकिन कभी उनके लिए लड्डू नहीं बनाएंगे अपने लिए लड्डू बनाएंगे सब कुछ करेंगे लड्डू गोपाल भगवान आपके लिए बस आ, क्या क्या मिश्री थोड़े से आपके लिए मत या थोड़े से ड्राई फ्रूट थोड़े से दो तीन रख देंगे भगवान एक हफ्ते का आपका हो गया मैं सुबह शाम ब्रेकफास्ट लंच, डिनर, मैं भोगता हूँ मैं घर का भगवान हूं आप भगवान नहीं हो आप ये सब आशुरी प्रवृत्ति है कौन सी प्रवृत्ति है आशुरी भगवान मीन्स सेवा हाँ? भगवान को लाना उस घर का केंद्र बिंदु बनाना उनकी सेवा करना तो इंद्र आलसी नहीं थे कि ने तीसरी चीज मांगी क्या तीसरी चीज मांगी की भगवान आपके जो मंदिर के द्वार है वो हमेशा हमेशा के लिए खुले रहे इसलिए आप जगन्नाथपुरी जाते हो तो भगवान के दर्शन आप रात ग्यारह बजे भी जाओगे तो भी कर सकते बारह बजे भी जाओगे तभी तो कर सकते एक बजे भी जाओगे तभी तो कर सकते मतलब वो चाहते थे। राजा का है वो ज्यादा मायने नहीं रखती आप कितना क्या करते हो दूसरों को देते हो है ना कोई कह सकते कि मेरे पास ये चीजें बड़ा धन है ऐश्वर्य है फैसिलिटी है उतना बड़ा पन नहीं है जितना आप क्या करते हो उसको बांटते हो देते हूँ वैसे इंद्रदमन ने अपने लिए नहीं बल्कि उन्होंने ये सारी चीजें दूसरों के लिए भगवान सारे जीव इस जगत में सड़ रहे हैं वो आपका दर्शन करेंगे वो इस संसार से मुक्त हो जाएंगे सारे पाप और कर्म फलों से मुक्त होंगे इसलिए राजा इंद्र ने कहा कि आप यदि दिन भर खाते रहेंगे भोग तो वो प्रसाद कौन खाएंगे सारे जीव उसको ग्रहण करेंगे इसलिए भगवान के जो राजा इंद्र यूनिक डिवोटी है, है जगन्नाथ के वो सब कुछ दूसरों के लिए इसलिए हम सुखी क्यों नहीं है क्योंकि हम अपने लिए जी रहे हैं दिन रात अपने बारे में सोचते रहते मैं और मेरा परिवार बस उसके अलावा हमारा दिमाग बुद्धि काम नहीं करता है इसलिए हम और अपने परिवार में हमेशा दुखी अवस्था में रहते हमेशा अंदर से रोते रहते हैं इसलिए क्या करना चाहिए हृदय को खोल देना चाहिए इसलिए भगवान हमेशा दुरात्माओं का वर्णन नहीं करते हमेशा महात्माओं का वर्णन करते और महात्मा कौन है महात्मा कहा महात्मा वो व्यक्ति है जो भगवान की जो आध्यात्मिक प्रकृति है उसकी शरण ग्रहण करता है और निरंतर कृष्ण के कीर्तन आदि की सेवा में लगा रहता है इसलिए भगवान राजा इंद्र दुम्न के लिए आए और वो अपना मंदिर छोड़कर बाहर जाते हैं किसके लिए भक्त सूखा देते रथ यात्रा का मतलब है कि भगवान अपने स्थान को छोड़कर बाहर निकलते हैं सारे जीवों को दर्शन देने के लिए और शास्त्र कहते कोई व्यक्ति देखता है कि भगवान रथ पर आ रहे हैं सुभद्रा देवी और बलराम के साथ ये देखकर केवल अपने जगह खड़ा हो जाता है केवल क्या होता है खड़ा हो जाता है वो व्यक्ति संसार से मुक्त हो जाता है सारे पापों की राशि खत्म होती है भगवान व्यक्ति के पाप चाहे कितने पहाड़ के समान क्यों ना हो लाइफ में कष्ट क्यों है क्योंकि रियाक्शन के, तो के समान क्यों ना हो भगवान सारे पापों को एक मस्त सीढ़ के समान बनाते पकड़ते और समंदर में फेंक देते कहा फेंक देते है समंदर वैसे कृष्ण है कर्म निर्दी कि भक्ति बाजाम निर्दहति दहति में जला देते हैं हैं उन कर्मों को तो कहते जगन्नाथ को रथ के ऊपर देखना अपॉर्चुनिटी है।, हाँ, तो है दिल्ली के सड़कों में सैटरडे भगवान कहा निकलने वाले रथ के ऊपर निकले और उनकी रस्सी को खींचना तो फिर कहा जाए कोई तो व्यक्ति उनके रथ के पास जाता है और रस्सी को खींचता है मतलब वो व्यक्ति भगवान को अपने हृदय में खींच रहा है कहा खींच रहा है हृदय में रस्सी को खींचना मीन हृदय में, में खींचना इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ये मौका वास्तव में जगन्नाथ का नाम जगन्नाथ सार्थक किसने कराया उनके भक्त प्रभुपाद ने पहले तो केवल पंडा नाथ थे उड़ीसा नाथ थे हमने भी कभी जगन्नाथ नाम सुना नहीं था आ? तो इसलिए भगवान और भक्त के बीच में हमेशा कॉम्पिटिशन चलती रहती है भक्त भगवान को सारे जगत में फैलाना चाहता है और भगवान भी अपने भक्त का गुणगान सारे जगत में करना चाहता है तो प्रभुपाद ऐसे महान आचार्य थे उन्होंने जगन्नाथ को पूरे विश्व में ले गए आप अभी अफ्रीका के गांव में भी जाओगे तो वह अफ्रीकन लोग आ, वो सोचते हैं कि ये हमारे कलर के हैं। एक बोबेटी बता रहे थे अफ्रीकन जैसे काले होते है ना वो कहते हमारे भगवान है क्योंकि ये कैसे है ब्लैक है काले हैं तो इस प्रकार से वहां भी लोग रथ यात्रा मनाते हैं कई सारे देशों में तो भगवान आते हैं रथ के ऊपर और प्रभुपाद ने अपने भक्तों को जगन्नाथ का एक मंत्र सिखाया प्रभुपाद ना प्रभुपाद जब अमेरिका में थे तो एक बार उनकी एक शिष्या थी जिनका नाम था मालती उनके पति थे जिनका नाम था श्याम सुंदर तो स्वामी जी जब सैन फ्रांसिस्को में आए सबसे पहला मंदिर न्यूयॉर्क में बनाया जहां कोई विगे नहीं थे फोटो थे लेकिन प्रभुपाद जब सैन फ्रांसिस्को गए तो वहां उनको मिलने मालती आए जो मालती एक इंडियन स्टोर में गई थी उनको लगे ये, स्वामी जी इंडिया से है तो उनके लिए कुछ गिफ्ट ले जाती हो, तो इंडियन स्टोर में गई तो वह इंडियन डॉल्स थे, तो एक डॉल को उठाया स्वामी जी आपके लिए इंडिया का गिफ्ट है स्वामी जी ने देखा ये क्या है ऐसे उसके हाथ में था स्वामी जी प्रभुपाल ने देखा तो दंडवत प्रणाम किया कौन सा प्रणाम किया डंडे के समान गिर प्रणाम किया वो जो थी, वो हो गया। ये क्या हो गया? जो थी कोई डॉल है वहां लिखा था मेड इन इंडिया <laughs> मेड इन इंडिया लिखा था तो उठ अकेले आई दुकान से फिर प्रभुपाल ने कहा ये अकेले नहीं हो सकते इनके साथ दो और होंगे एक येलो कलर वाली और दूसरा व्हाइट बलराम वो दौड़ के अपने पति के साथ गई श्याम सुंदर के साथ इंडियन स्टोर में वो अमेरिकन से दोनों गए और वहां से देखा और दो है दो भी खरीद के लाए आप में से कोई है जो इनको बड़ा बना सकते कार्विंग करके कार्पेंटर कोई है तो उनके पति कार उन जानते थे कार्विंग करना उन्होंने कहा स्वामी जी मैं करूंगा तो फिर उन्होंने कुछ दिनों में बना दिए और इतने सुंदर फिर प्रभुपाल ने कहा भारत में बड़े बड़े विशाल मंदिर हैं जहां जगन्नाथ की स्थापना की जाती है और सेवा की जाती है अभी अमेरिका में पहले विग्रह जगन्नाथ दरबार सुभद्रा तो प्रभुपाल ने उनको स्थापित किया और स्थापित करने के कोई विधि नहीं था कैसे करेंगे वहां वहां तो केवल प्रभुपाल ने उनको रखा और हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन किया और उनको सिखाया तो उन्होंने पूछा इनकी सेवा कैसे की जाती है वो सारे अमेरिकन उनको क्या पता कैसे क्या करना है तो इन्होंने कहा एक कर सकते हो एक एक प्लेट लाई जिसके ऊपर कैंडल रखा कैंडल तो इजीली अवेलेबल है उन्होंने कहा कैंडल से क्या करो आरती करो तो सबको बुलाया हर एक के हाथ में वो दिया हा प्लेट और कैंडल कहा कि ऐसे घुमाओ हाँ इसको कहते आरती करना भगवान ये अच्छी सेवा है सारे वो अमेरिकन हैं, उन सबने ऐसे करना शुरू किया उनको अच्छा लगा और साथ साथ क्या कर रहे थे प्रिष्ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम और प्रभुपद ने कहा जब आप मंदिर आओगे उन्होंने पूछा और क्या करना चाहिए यही तो है जो आगे बढ़ना चाहता है वो हमेशा क्या करता है पूछता है आगे कैसे बढ़ो ऑफिस में पूछते है ना हाँ कैसे मुझे और उन्नति कैसे हो सकती है मेरी प्रमोशन कैसे हो सकता है उसके लिए हम तड़पते रहते थे तो वैसे उन्होंने पूछा और कैसे भगवान की सेवा कर सकते प्रभुपाद ने कहा जब भी मंदिर आओ खाली हाथ नहीं आओ कुछ ना कुछ जगन्नाथ के लिए लेके आओ तो उस समय देखा रोज सारे लोग आते थे कोई फूल लेके आ रहा है कोई फल लेके आ रहा है कुछ ना कुछ तो देखा जगन्नाथ की सेवा बढ़ गई फिर प्रभुपाद ने कहा आप भारत में साल में एक बार रथ यात्रा होती है तो आप लोग रथ यात्रा का आयोजन कर सकते हो तो उन्होंने, तो तो उन्होंने ज करो तो उनके शिष्यों ने कहा एक ने कहा मेरे पास ट्रक है मेरे घर में और वो ट्रक ऐसा था कि ओपन था पीछे से फिर उसको उन्होंने फ्लावर्स वगैरह लगाए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रखे और कुछ माताएं थी जो नई नई जुड़े थी बहुत पक्की थी सेवा में उन माता ने कहा कि भारत में भारत का प्रसाद होना चाहिए तो उनको लगा भारत में चपाती खाते, खाते नहीं, इंडिया में चपाती खाते बहुत। उन भर हजारों चपातियां बनाई क्या बनाए कल रथ यात्रा में हम बांटेंगे येना दासी और जदू रानी और ये सब माताएं थी उस समय की इन्होंने चपातियां बनाई और जब सुबह जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को उस ट्रक के ऊपर रखा पहला जगन्नाथ का भारत के बाहर ये पहला क्या था रथ यात्रा था और अभी अभी कुछ महीने हो गए थे प्रभुपाद को शुरू करते हुए तो लेकिन वो सारे शक्तिशाली थे उन्होंने स्टार्ट किया और फिर रथ को कीर्तन करते हुए ले गए और सारे फ्रूट चपातिया सबको बांटने लगे और फाइनली एंड किया प्रसाद के साथ और लाउडली कीर्तन के साथ प्रिष्ना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम, राम, राम हरे हरे तो इस प्रकार से जगन्नाथ देव इस भारत के बाहर गए और सारे जगत के लोगों को पर उन्होंने कृपा की तो आप सब भी कहलाए जा सकते हैं यदि आप सैटरडे जगन्नाथ रथ यात्रा महोत्सव अरेन्ज कीजिए कोई आपको चिंता नहीं वहाँ आपके लिए ब्रेकफास्ट है और डिनर लंच सब कुछ है हां? तो आप जगन्नाथ की कृपा दो चीजों से प्राप्त की जाती है